गोविंद हरि हरिओम नारायण गोविंद भक्गण वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान वासुदेव की रहस्य लीला कथा में हम अतीत के युगों में गुरुकुल शिक्षा के स्वरूप को जान रहे हैं हरि हरिऊप नारायण आवाज सब हरि हरिऊप नारायण वेद की इन ऋचाओं में हमने जाना और ब्रह्म सूत्र में कथाओं में कि सनातन धर्म और उसके सभी जितने ग्रंथ हैं पुराण उपुराण स्मृतियां वेदाधिक सभी ईश्वर को घटघटवासी मानते हैं जबकि विश्व के बाकी कोई भी धर्म और संप्रदाय ईश्वर को मनुष्य से हटकर आसमानों दूर मानते हैं एक बहुत बड़ी बात है इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है ये सच है कि सृष्टि है कहां बोले सृष्टा है जहां तो क्योंकि सृष्टा के बिना सृष्टि संभव ही नहीं है और वो सृष्टि हम सब की देह में हो रही है एक एक सांस एक एक क्षण जीवन का लौट रहा है और ये स्वयं में स्वयं सिद्ध है कि यदि मुझ में ना हो तो सृष्टि हो फिर कैसे अगर वो आसमानों दूर हो तो फिर बच्चा कैसे बनेगा मां के पेड़ में पेड़ सड़ी हुई मट्टी का आने में लौटेगी कैसे क्योंकि यहां माता पिता नहीं जानते हैं, कुछ भी बनाना नहीं आता उनको तो फिर कौन बना रहा है यह बात स्वयं सिद्ध है लेकिन कबायली स्कूल ऑफ थॉट ने और भीड़ चलाने वालों ने जो वेस्ट का थॉट था गरड़िया स्कूल ऑफ थॉट जो था उसने सब कुछ गरड़िया बना दिया एक घटना बताते हैं आप कि एक हमारे भक्ताए वो कर्नल हैं आर्मी में और उनकी धर्मपत्नी ने वेद में पीएचडी कर रखी तो हम बताने लगे कि ये संस्कृत में विशारद हैं और इन्होंने तो वेदों में पीएचडी कर रखी है तो कहने लगी हाँ हमारी पीएचडी का वेद ही सब्जेक्ट थे और उसमें हमने साबित किया है कि जो गरड़िए गाते थे भेड़े चराते हुए वो जो गीत हैं वही वेद हैं संकलित हुए हैं हमने कहा बहुत अच्छी बात की बेटा तुमने बहुत सही बात कही लेकिन सोचो तो कि उन वेदों में जो गरड़ियों के गीत हैं सृष्टि उत्पत्ति प्रलय जन्म ग्रहों के बनने की सारे के सारे पूरा विज्ञान है और गरड़ियों में इतनी बड़ी समझदारी थी जबकि पीएचडी लेने वाले और पीएचडी देने वाले गरड़ियों के स्तर से बहुत नीचे गिरे हुए हैं क्योंकि वो तो आज तक नहीं जान पाए अभी भी नासा मुझसे पूछ रहा है उत्पत्ति हुई कैसे थी आपने बहुत सही पीएचडी ली और देने वालों ने भी बिल्कुल सही दी आपको अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आज वेद की मान्यता बस यही है क्यों क्योंकि जो भाष्यकार थे उन्होंने भी चमत्कार किए ईश्वर को हमने घटघट वासी माना वो तो अपने में सत्य है लेकिन मानने के और भी बहुत से कारण हैं। एक उदाहरण देते हैं बहुत लंबी कथा उसका संक्षेप ही करेंगे कि एक बार एक चोर पकड़ के राजा के पास आया ये उन्हीं युगों की कहानियां है और उन्होंने कहा कि इसने खाने का सामान चुराया था तो राजा ने कहा कि चोरी करना तो बहुत बुरी बात है इसको सौ कोड़े मारो उसको सौ कोड़े मारे गए जब तक कोड़े पड़ते रहे वो रोता चिल्लाता रहा और जब पूरे सौ कोड़े पड़ गए उठा तो हंसने लगा कहा राजन मैं तो चोर था आप तो पापी हो मैं तो चोर था आप तो महापापी हो अपने लिए भी कोड़ों का विधान कर लेना तो ठहरो तुम कहना क्या कह चाहते हो सका राजन चोर ये शरीर नहीं था मेरा अंतर मन और कोड़े मारकर तुमने उस चोर को डराया नहीं है और मजबूती दी है मेरे अंतरमन को कि अगली बार चोरी में अगर कहीं देखा जाऊं तो देखने वाले का सर भी काट दू हत्यारा भी बनूं क्योंकि तेरे कोड़ों की मार मेरे अंतरमन पे नहीं आई ये।, ये तो मार इस शरीर ने खाई है तो अब मेरे में इस बात को मजबूती दी है कि अगली बार मुझे पकड़े नहीं जाना है और अगर कोई देख रहा है तो उसका सर भी धड़ से कलम करके अलग फेंक देना है तो राजन मुझे चोर से हत्यारा बना रहे हो तो तुमसे बड़ा पापी और कौन होगा और आज हम सब पापी हैं क्यों क्योंकि हमने अंतर में ईश्वर नहीं माना तभी तो हम झूठ बोले तभी तो हमने फरेब किया कपट किया जाल साजी करी और बाकियों ने भी हमारे साथ यही किया तो हर घर गर गृहस्थी एक नरक बन के रह गई तो ईश्वर को अंतर में मान लेने से हम सब अतिशय निर्मल भी तो होते हैं पापों से धुलने की प्रेरणा भी तो पाते हैं पाप मुक्त भी तो होते हैं उसको अपने से अलग कर देते हैं तो झूठ कसम खा के झूठ बोलते हैं बोलो क्या सच नहीं है इसलिए सनातन धर्म ने हर व्यक्ति को उसकी अंतरात्मा के साथ जोड़ना चाहा बाहर का कोई कानून कोई विधि विधान किसी को नहीं धो सकता आप किसी को दुष्चरित्र कहिए तो क्या वो चरित्रवान हो जाएगा लेकिन जिस दिन वो अपनी अंतरात्मा में ईश्वर देखने लगा और भीतर बैठ के उसने अपने से कहा कि तू दुष्चरित्र है तो बेशक अगली बार वो चरित्रवान हो जाएगा दूसरों के कहने से दूसरों को समझाने से वो अगला रास्ता ढूंढता है पाप करने का ना कि वो सुधरता है लोग पूछ रहे थे स्वामी जी कौन सी सरकार आएगी तो यहां ईमानदारी बढ़ती जाएगी हमने कहा ये सरकारें हा ये तो राजनीतिक छिनारे हैं ये नाचती गाती रहेंगी तुम लोग तमाशे देखते रहना क्योंकि हर व्यक्ति किसी के सुधारे नहीं सुधरता जब भी सुधरता है अपने अंतर मन में अपनी अंतर आत्मा में आकर के ही सुधरता है जब भीतर से आती है गाली कह रही नीस तू झूठ बोला तू तो, तो भगवान को मुंह दिखाने काबिल भी नहीं है ये भीतर से आवाज आएगी तो वो तुरंत लज्जित होगा बाहर लोग कहेंगे तुमने झूठ बोला वो सौ कसम खा के कहेगा कि मैंने बोला ही नहीं आप किसी को नहीं सुधार सकते यदि आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसको उसकी अंतरात्मा के साथ बांधिए यही सनातन धर्म का घट ईश्वर की कल्पना का ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है दोसाइटी हम हर व्यक्ति को चरित्रवान बनाना चाहते हैं हम हर व्यक्ति को जीवन मूल्यों के साथ जीना सिखाना चाहते हैं हम हर व्यक्ति को उसके बनाने वाले विधाता सृष्टा के साथ उसके अनुरूप जिलाना चाहते हैं तो ईश्वर को घट घट वासी हमें मानना ही होगा सातवें आसमान में वो जाके बैठ गया तो यहां तो नंगा चौकड़ी धमा चौकड़ी हो जाएगी और ये बात क्योंकि बारह हजार बारह साल की गुलामी में अंतरालों में आप भी सब उन काबायलीस के नीचे उतर आए तो आपने भी वही शुरू कर दिया जबकि वेद और सारे ब्रह्म सूत्र आपको आप ही से बांधना चाहते हैं अब मत कहिए कि वेद आपको समझ में नहीं आते हैं क्योंकि तो जब आप ऐसा कहते हैं तो आप मनुष्य होने के अंतिम कारण को भी समाप्त कर देते हैं कि आप तो बेकार आए हैं इस मनुष्य होनी कि अपने को भी नहीं जान पाते आप पशुवत ही पिशाचवत ही जीना चाहते हैं क्यों हमने ईश्वर को इसीलिए घट घटवासी माना कि कोई किसी के द्वारा पवित्र नहीं किया जा सकता वो जब पवित्र होगा अपने अंतर में आके पवित्र होगा अपनी उन अजस् धाराओं में नहाएगा वो जो श्रावंती निरंतर प्रज्वलित अग्नियाँ हैं उनमें आएगा तो उसका चरित्र होगा उसकी ईमानदारी होगी उसकी सत्य दृष्टि होगी और वो सत्य को जानेगा पाएगा आए खोलें आज का आज की ऋचा क्या कह रहे हैं अह आह अहियाता कंपश्य इंद्र हृदय यत् जघ जघनुषो भी गन्वती यन्नवती स्रवती श्येनो न भीत अतरो आज की रिशा है स्तुति है क्योंकि सूक्त समापन की ओर है कहा अहे तारम अहे हे समझते ना कोई चीज निकृष्ट है अग्राय है उसको हे कहते हैं अहे माने जो अतिशय निर्मल है जो निकृष्ट नहीं है जो पाप से रहित है उसका उद्धार करने वाले और हम तो रोज पाप कर रहे हैं हम तो जान के भी अनजान बने बैठे हैं ना वेद ने कहा कि जो योग्य होगा उसी का तो तारम अर्थात उद्धार होगा तो कहा अहेरे तारम अहेर्या तारम अर्थात सबके साथ न्याय करने वाली, भक्त मात्र का उद्धार करने वाली, भक्त कौन जो कभी भी किसी हे विचार अथवा कर्म में न जाए अहेय तार्यम जो निकृष्ट नहीं जीवन जीते जो पूरी ईमानदारी से सत्य से जीते हैं जो कभी नहीं भूलते कि उनको बनाने वाला आज भी शबरी का राम बन उन्हीं के झूठे भोजन को रक्त में बदल उन्हें सांस धड़कन और जीवन के क्षण दे रहा है अरे कोई भी झूठ कोई भी पाप कोई भी निर्लज कर्म हम भले दुनिया से छिपा लें अंतर्मन से कैसे छिपाएंगे वो धारक तो हम सबके भीतर बैठा है और हमने धोखा उसी को दिया जब भी हमने झूठ बोला जब हमने भी हमने लिप्साओं के वशीभूत माया और मेरों के लिए हमने दूसरों को ठगना चाहा हमने भरपूर गाली अपने बनाने वाले अपने अंतरात्मा को दी है हमने किसी की निंदा नहीं की हम परमेश्वर के निंदक बन गए तो कहा अहेया तारम कम पश्य कम है बहुत सुंदर अद्भुत विलक्षण पश्य ऐसे दृश्य मनोहर अति कमनीय जो मेरा अंतर आत्मा है जो कृष्ण है जो घट वासी राम है तो कहा अहेया तार्यम कम पश्य इंद्र हे महान हे आत्मा ही यज्ञ ब्रह्मज्वालाओं के प्रति क्योंकि सत्य मेरे भीतर है बाहर उसका निमित आचरण है यहां निमित धर्म है और भीतर स्वधर्म है लेकिन को तो कभी पता ही नहीं था उनके लिए अंतर तो कुछ है ही नहीं जो कुछ है वो बाहर बाहर है तो अब आप मिडिल ईस्ट के सेकंड क्लास या थर्ड ग्रेड कबायली हो गए और क्या है? भगत हो गए तो कहा अहे कम पशे कमनीय मनोहर हे, कमनी हे अतिशय सुंदर इंद्र हे महान हे ज्योतिर्मय हृदय ते तेर हृदय में जिसकी जघ्नु जघनुषो भीर ग हे ब्रह्मज्वाला हे में ही यज्ञ हे आत्मा हे ईश्वर जो तुम में अपने को अर्पित करते हैं प्रलय के लिए घन माने होता है मारना जघ महाप्रलय के लिए आते हैं भीर गच्छत भीर माने भीर माने डर गच्छत उसका परित्याग करके है ना भय से दूर जाते हुए जो तुम में आके अर्पित होते हैं भव भय हारी जो अपनी आत्मा के सत्य को अंतिम रूप से स्वीकारते हैं कि नारायण भले बुरे प्रभु हम तेरे हमने अनजाने में बहुत भूले कि हमने पाप किए लेकिन आज भीतर की आंख खुली है सत्य दिखा है। तो गोविंद अब कोई पाप नहीं हो आप मुझ में हो आप रोम रोम मुझे जिला और बना रहे मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता माता पिता का सम्मान भी प्रभु आप ही ने दिया है उनके रक्षक भी आप ही हैं क्योंकि आप उन्हें आप उनकी भी अब तो सचराचर की आत्मा है सब में व्याप्त है तो भी गच्छत आज मैं सारे भयों का परित्याग करके आज आपकी ज्वालाओं में हे कृष्ण तेरी कृष्ण माने अग्नि भी होता है हे गोविंद आज मैं आपकी अग्नियों में कृष्ण माने ज्वाला अग्नि मैं आप ही की अग्नियों हूँ कृष्ण खाली काला नहीं होता है है ना और कृष्ण के कई अर्थ हैं वैसे अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो कृमाने होता है करने वाला और क्षण माने मोक्ष मोक्ष को करने वाला उसे कृष्ण कहते हैं ये इसका शुद्ध अर्थ है तो कहा भीर ग जो तुम में आकर व्याप्त हुए होते हैं हे गोविंद हे वासुदेव हे घटघटवासी नवचा वो फिर नए हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं अतिशय निर्मल होते हैं यन नवतिम और नित्य नए जीवन को अर्थात अजर अमर जीवन की राह तो पाते हैं चा तथा सब ही तेरी उन अजस्र ज्योतियों में स्नान करते हुए वे अनंत हो जाते हैं फिर उनको भय कैसा यदि भय मुक्त होना है हमें तो हमें अपनी ही अंतरात्मा की शरण होना पड़ेगा हम खाली कहा भव भय हारी अरे कहा है वो अरे वो भीतर है हम सबके भीतर जाओ और भयमुक्त हो जाओ भीतर जाओ और मोक्ष अनंत की राह खड़ी है क्या कह रहे हैं आगे शेनो न भी तो अतरो न जासी यह मुहावरा है वैदिक कालीन आ, शेन कहते हैं बाज को बाज अर्थात पीछा करती मौत का भय भी अब किसको शेनो न तो अब कौन भयभीत है किसके भीतर भय है उस मौत का अतरु रजासी जो अपने अंतरमन में आकर आत्मा की ज्योतियों में रस बस गया जो उसके रंग में रंग गया जो अपनी अपनी अंतर आत्मा में अद्वैत कर दिया देखो शेनो न भीतो अतरु रजासी हावरा है इससे पहले भी एक मुहावरा वैदिक कालीन हमारे सामने आया था है ना की रेती? चर्शनम। तोते की तोते तरह खाली रटते बजते रहना न तो ये ऋषियों की चुटकियां है शेनो न भी तो अतरो न जासी अरे उसको मौत का ब्याज भी भय बाज बन के मौत पीछा भी करे तो उसको कोई भय नहीं होगा अतरु रंजासी जो अपनी ही अजर अमर आत्मा अविनाशी की ज्योतियों में सदा सदा के लिए रस बस गया है रम गया है योग कर गया है अद्वैत कर लिया है जिसने और जो उसी में रंग के रंग उसी रंग में रंग गया है अब उसे मौत भी क्या पछाड़ेगी जो अमर के साथ जुड़ अमर हो गया ब्रह्मा ने कहा सभी कथाओं में मैं असुरों से कि चाहे जितना तप करो मोक्ष नहीं दे सकता बाकी जो चाहो मांगरो हिरण्य कशबू से भी कहा ताड़कासुर से भी कहा क्योंकि बाहर किसी को मोक्ष नहीं मिलने वाला जो अपनी अमर आत्मा से जुड़ जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा शेनो न भी तो अतरो न जासी इसलिए यहां ईश्वर घट घटवासी है क्योंकि हम भक्त के साथ धोखा नहीं करना चाहते कि मैं गुरु बनू तू चेला बन ला मैं तेरे कपड़े उतार लू हां एक अच्छी सी एक आज का एक नया कल्ट सिखाए आप सब चाहते हो हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा क्या हो धर्मपुत्र पुत्र युधिष्ठिर रुख ध्यान से सुनो सब चाहते हो दानवीर कर्ण हो सत्यवादी राजा हरीश्चंद हो यह सब चाहते हो नहीं चाहते क्या बच्चों को समझाते भी हो ऐसे बन के दिखाना कहते हो नहीं कहते तो आप में हर कोई चाहता है ध्यान से सुनो मेरी बात कि मेरा बेटा धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो सत्यवादी राजा हरीश्चंद हो दानवीर कर्ण हो सिर्फ मेरे लिए बाकियों के साथ तो वहां लुटेरा हो लूट लूट के मेरे को लाए थे ये क्यों है क्योंकि तुम भीतर मर गए हो ये हंसने की नहीं एक बहुत पीड़ा की बात है क्या आज हम भगवान को मुंह क्या दिखाएं वो मठाधीश भी चाहता है खूब घूस पकड़ के लाओ मेरे को चढ़ावा दू आज हम अपने अंतर से जुड़ना नहीं चाहते ये कौन सी संस्कृति है ये कौन सा धर्म है ये कैसे हैं लोग थोड़ा इस कथा को और आगे भी बढ़ा दू उदाहरण को सास चाहती है बेटी मां चाहती है कि मेरे को सब ला दे बहु को भी ना बताए बस सत्यवादी यहां तक रहे वो कौन होती है मांगने वाली अरे इसके बाप को तो मैंने अपने मुट्ठी में रखा चप्पल की एडी के नीचे रखा तो ये उसका बेटा औकात क्या है जो मेरे हुक्म से बाहर निकल जाए अब बहू चाहती है सब मेरे को ला दे कौन सा धर्म है ये कौन सी संस्कृति है? चाहते हैं सब दानवीर कर्ण हो सत्यवादी राजा हरिशन्द्र छुपाए नहीं बता दे ऊपर की कितनी लाया लेकिन दे मेरे को बताए सिर्फ मेरे को बाकियों को नहीं क्या इसमें मोक्ष होगा क्या इसमें ईश्वर मिलेगा तुम्हें क्या भगवान पाओगे तुम जबकि वेद की ऋचा ने कहा अहियातारम जो हे नहीं है जो निकृष्ट नहीं है ऐसे दिव्य जीवन को उद्धार करने वाले उसे पुनः जीवंत करने वाले हे परम उधारक, हे अतिशय मनोहर कमनी सुंदर हे मेरे अंतर के देवता हे कृष्ण हे वासुदेव कम पश्य कम कमनीय शब्द इसी से बना अतिशय मनोहर सुंदर पश्य जो दृश्य ऐसा सुंदर रूप रूप दिखाने वाले, इंद्र हे महान, हे महान यज्ञ आत्मा हृदि जो अपने हृदय में आकर के इस देह के भीतर व्याप्त होकर के जिसने तेरी ही ज्योतियों में अपनी प्रलय कर दी भीर गच्छत सम्पूर्ण भयों का परित्याग करते हुए निर्भय होकर जो तेरी ज्योतियों में तेरी कांतियों में अपने अंतर में आकर समाया नव उसने फिर नया जीवन नए क्षण पाए नया रूप पाया यन और एक नित्य नई अवस्था को अमर राह को पाया चाहती ही और वो तेरी नित्य अजस्त्र ज्योतियों में व्याप्त हो अनंत का मार्गी बना अजस्र ज्योतिर्मय जीवन पाया उसने शेनो न भी तो अतरु नजासी शेन कहते हैं बाज को ना माने नहीं भीत माने भय उसको मृत्यु रूपी बाज का भी अब भय कहा अतरु नजासी जो आत्मा की ज्योतियों में आकर सदा सदा के लिए अर्पित हो उन्हीं ज्योतियों में बस गया उन्हीं के रंग में रंग गया ये मुहावरा है वे आए ब्रह्म सूत्र खोलें क्या कह रहे हैं इतर इति चे नवात्थ इतर जो पहले हम कह आए हैं कि आत्मा ही सत्य है आत्मा ही घटघटवासी है आत्मा ही दहर है सूक्ष्म अति सूक्ष्म है हम सब में समाया हुआ है इससे हटके इतर इससे परे कोई भी परामर्श इति चेना न तो ऐसा कोई परामर्श है न तो कोई बाहर ईश्वर की कोई कल्पना की पूजा पाठ का कोई जीवन है चेनाहा असम्भवात और ऐसा करने से कोई भी मोक्ष पाता नहीं है। एक बार शुक्र में आचार्य शुक्र में और देवगुरु बृहस्पति में एक स्थान पर ये एकत्र हुए तो चर्चा हुई उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि तुम सबको असुर क्यों बना रहे हो असुर माने सुरत्व से हीन जो अपने में आत्मा में ईश्वर ना माने वो क्या है असुर है क्योंकि धर्म तो सबका समान है और जो अपने भीतर ईश्वर को माने वो क्या है वो सुर है आप लोग सोच लो कि आप क्या हो हाँ, तो कहा कि तुम इन सबको इनकी अंतरात्मा से अलग ईश्वर दिखाकर इन सबको भटकाकर तुम बर्बाद आचार्य शुक्र क्यों करना चाहते हो क्योंकि सत्य आज भी यही है कि आत्मा ही सचराचर का जनक है वही धारण सृजन और संघार के यज्ञों के द्वारा इनकी मृत देहों को अन्न में और अन्न को नाना संतियों में लौटा रहा है माता पिता तो मात्र निमित्त हैं उन्हें बनाना कब आता है बच्चा बनाता तो उनका अंतर आत्मा ही है तो उस सत्य से इनको विलक करके असुर बनाकर तुम धरती का विनाश ही तो करोगे और क्या पाओगे और आशीर्वेद आप सब से पूछ रहा है कि सिर्फ आचार्य सुख के भक्त बन भौतिकताओं को जीने वालों तुम कौन सा बैकुंठ कौन सा मोक्ष और किस सुख की कल्पना कर रहे हो किस सुख की कल्पना कर रहे हो और कौन सा सुख है जो पाया है तुमने हर संबंध तुम्हें शूल सा गड़ा है हर नाता रिश्ता तुम्हें काट खाने को दौड़ा है बड़े मधुर रिश्ते भी तुम्हारे नरक बने हैं और वही तो कृष्ण की कथा है जिसमें आज हम हैं क्योंकि गुरुकुल में इतिहास को अमरता दी हमने रहस्य लीलाओं के रूप में और नायक को आत्मा का स्वरूप देकर हमने इतिहास को रहस्य लीला ग्रंथों में डाला पहले भगवान राम की कथा हम सब ने सुनी और ये सब हुआ था श्री कृष्ण के इच्छा पर और सभी ऋषि मुनियों ने तब पुराण आदिक ग्रंथों की कथाओं के द्वारा सरस कथाओं के द्वारा आत्मा के सत्य को सबको पढ़ाना वही मंदिर और मूर्त की कल्पना है वही बाहर के यज्ञ की कल्पना और हम इसे विस्तार से पढ़ते आ रहे यहां कोई संप्रदाय नहीं मेरे बीच में मेरा अंतरात्मा ही मेरा गुरु है मेरा सर्वस्व है मेरा सब कुछ है कोई दलाल का काम नहीं है यहां पर ये यह वेद है तो इन लीलाओं का प्रचलन हुआ हम ये बार बार विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं आते हैं जेल में हैं हम कन्हैया की कथा में और जेल ही में रहते हैं हम सब याद नहीं कि जब ये शरीर हमारा बड़ी भय देने वाली जेल ही तो है सांप से क्यों डरते हो काट लेगा बोलो से काट लेगा शरीर को तो यदि मेरा मन दस इंद्रियों का निग्रह करके दशरथ बन जाता है तो तन अवध हो जाता है क्या हो जाता है तन क्या हो जाता है अवध अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके और यदि दस इंद्रियां दस मुंह बन जाती हैं मन दस मुंह वाला फिर क्या बनता है दशानन रावण तो तन लंका बन जाता है इसे हनुमान जलाते हैं इसमें सारा असुर अर्थात गंदे विचारों का घर बनता है हमने कहानी हमारी थी हम खाली जय जय करके भागे हमने पढ़ना नहीं चाहा हमने अपने को जानना नहीं चाहा बाहर की हर पूजा अंतर को बुलाती है मुझे प्रेरित करती है भीतर चल बाहर का यज्ञ इस यज्ञ को दिखाता है यह नैमितिक यज्ञ है यह यज्ञ है ये मंदिर और मूरत मेरी तस्वीर है आत्मा जैसी मूर्ति है तन के जैसा मंदिर बना है यथा यथा और जैसे वहां पुजारी है यहां जीव रूप अपने शरीर में मैं एक निमित्त पुजारी ही तो हूं अभी भी शरीर का एक रोमकूप नहीं बना पाया भागी और क्या कर पाऊंगा एक कोष बनाना नहीं आया मुझे तो इस सत्य को पढ़ाने के लिए हमने इन सब का सहारा लिया और आप सत्य को ही नकार बैठे बाकी सब भजन गा गए आप क्या बात उमर तमाम आपने ऐसा किया क्या कहूं उसको क्या आपने क्या किया विष्णु जेल में प्रकट हुए उनके हाथ में हैं शंख चक्र गधा और पादमा ये चार वस्तुएं देखो महाविष्णु की मूर्ति लगी मंदिर में दर्शन करो उनके चारों हाथों में क्या क्या है शंख चक्र गदा और पद्म पदमा कमल किस शंख के सदृश मंगल में वाणी जिसके जो सबका मंगल चाहता है जो सबका मंगल करता है जो किसी के साथ कोई अपराध नहीं करता जो निर्दोष है जो किसी ही कर्म में नहीं जाता है जो अहेय है और दृष्टि जिसकी सुदर्शन है सुमाने दिव्य अलौकिक प्रभु का जो हर और सचराचर में क्या करता है दर्शन करता है पश्य मनोहर है कम पश्य जो उस कमनी को ही देखता है उस अतिशय मनोहर नारायण के भाव को ही सामने रखता है ऊपर के अभी की ऋचा में है हा? तो दृष्टि जिसकी सुदर्शन है और संकल्प जिसकी गदा है ये नहीं अब अपनों के लिए झूठ बोल आज ये तो सब चलता है ना जो संकल्प की गदा लिए बैठा है जिसमें संकल्प नहीं है क्षमा करना वो मनुष्य नहीं है वो मनुष्य वो बिना रीड का रेंगता हुआ कोई कीट हो सकता है वो मनुष्य नहीं है और आज संकल्प ही तो हमारे जीवन में नहीं है होता तो एक प्रवचन हमें सुधार गया होता और जिनके पेट में पाप पलता है उनमें प्रभु का प्यार कहा रखेंगे वो और जो अपने अंतर आत्मा में नहीं जीते हैं वो धोखाधड़ी तो जरूर जियेंगे फिर ठगी तो करेंगे वो पाप ही पाप करेंगे कोई किसी को यहां सुधार नहीं सकता है जो सुधरेगा अपने अंतर मन में अपनी अंतर आत्मा के पास ही जाके सुधरेगा बाहर सहयोग कर सकते हैं कथाएं सुना सकते हैं लेकिन तुम में कोई भी जो चरित्रवान होगा वो वही होगा जो अपने अंतर मन को जाके लिपट गया होगा और जब भीतर से आवाज वो खुद अपने को देगा गलती करके कि अरे ये दुष्चरित्र जब वो अपने को कहेगा तो सच्चरित्र होने की प्रेरणा पाएगा बाहर वाले कोई किसी को किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहने का अर्थ कोई है ही नहीं क्योंकि बाहर कोई नहीं सुधरेगा जो अपनी अपनी आत्मा में लिपटेंगे उन्हीं वही सुधरेंगे और जो नहीं लिपटेंगे वो कभी नहीं सुधरेंगे और उनका कभी उद्धार नहीं होगा हा तो का संकल्प जिसकी गदा है यह नहीं कि कल को चार चीजें बटोर के घर में बैठ जाओ बोले अब हम तो भक्ति मार्गी हो गए स्वामी जी हाँ हा, हा, हा, यही करते हो यही करते हो ना और जो कमल की कोमलता लिए प्राणी मात्र में प्रभु का भाव करता सचराचर को अर्पित हो गया है जे ही विधि रखे राम ताही विधि रहिए राम में रहिए राम मैं रहिए राम सुख में रहिए नारायण जैसे रखोगे रहेंगे पाप तो नहीं करेंगे कोई गलत काम नहीं करेंगे किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे प्रभु आप ही मेरा चरित्र हो आप ही मेरा आदर्श हो आप मेरे सर्वस हो और अब हम कोई पाप नहीं करेंगे जिस दिन ये आवाज भीतर से आएगी उस दिन तुम अपने भीतर अपनी आत्मा में लज्जित होगे और फिर हर गलत बात अपने आप छूट जाएगी बाहर कोई किसी को समझा पढ़ा नहीं सकता है जो पढ़ेगा वो भीतर ही जाके पढ़ेगा इसीलिए ईश्वर घट घट वासी है इसीलिए सत्य को हमने तुम्हारे भीतर रखा है वो चोर की कहानी जो अभी सुनाई थी उसने चोरी करी राजा ने कोड़े मारे उसको तो उसने कहा राजन आपने तो मैं तो चोर था आप तो और बड़े पापी हो बोले क्यों बोले चोर तो मेरा अंतरमन था जिसने चोरी की और कोड़े आपने बाहर शरीर को मारकर मुझे सचेत किया है कि खबरदार अगली बार मेरी चोरी पकड़ी ना जाए तो अगली बार अगर किसी ने मुझे चोरी करते देखा तुम उसका सर भी तो धड़ से अलग कर दूंगा क्योंकि कोई गवाह ही ना आए तो चोर तो था ही मैं हत्यारा आपने सौ कोड़े मार के और बना दिया मुझे तो राजन आप तो मुझसे भी बड़े पापी हो कोई किसी को उपदेश नहीं दे सकता कोई किसी को कुछ समझा नहीं सकता यदि वो अपनी आत्मा में जा नहीं सकता तो वो कभी सुधर नहीं सकता और शायद ये कोई देश कोई राजा कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई नेता कोई सत्ता कोई एक व्यक्ति को भी नहीं सुधार सकती इसीलिए गुरुकुल शिक्षा में हमने इन कथाओं को रखा गुरुकुल में वेद के साथ ही विज्ञान भी, भी पढ़ो न्याय पढ़ो हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ो जो जिसने पारंगत होना चाहो पढ़ो धनुर्विद्या सीखो युद्ध कौशल सीखो न्याय शास्त्र पढ़ो नीति पढ़ो हाँ योद्धा बनो और बाकी जीवन के सारे धर्म कर्म करो लेकिन पहले वेद पढ़ो क्यों क्योंकि मन के खाली घड़े आत्मा के अमृत से पहले भरो बाद में कोई भर ना पाओगे जिनके मन में कीच आ गया विषांत जगत का फिर वो क्या छूट पाएंगे और आज कहां छूट पाते हैं बेटा हाय मेरा, हाय तेरा और फिर झूठ कपट के दरिया खड़े और इस सड़ी हुई जिंदगी का अंत हम सब जानते हैं कोई अमर नहीं पेट वही भर रहा सब कुछ वही दे रहा वो ना दे तो उसकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता और फिर भी हम सब ने भर पेट पाग किए अज्ञान के कारण इसलिए शुक्राचार्य ने कहा कि ईश्वर इनसे दूर करो तो ये ज़्यादा काम करेंगे उसे लेबरर चाहिए थे देवगुरु बृहस्पति ने कहा वो असुर बनाना चाहता था कहा कि इनको इनकी आत्मा से जोड़ो जिससे सुरत्व की अजस््र धाराएँ इनके भीतर प्रवाहित हों ये सब निर्मल हों और इनसे सचराचर धुल जाए तो इस कथा में भी है कि जो कमल की कोमलता लिए इस संसार रूपी कीच में सीधा खड़ा है कीचड़ों से छूता नहीं है कि दुनिया मैला खाती है तो चलो हम भी खाएंगे स्वामी जी फिर दुनिया तो कर रही है ना गलत बात है बात दुनिया की नहीं तेरी और तेरे अंतर मन की है बोल कैसे रहेगा कोई क्या करता है इससे तेरे पे कोई असर नहीं आने वाला है। तू क्या करता है इसी का भाव तेरा अंतर मंत्र से लेने वाला है कहा जाएगा कथा में आगे चलते हैं महाविष्णु ने कहा वसुदेव मैं शीघ्र प्रकट होने वाला हूं और सुनो जब मैं प्रकट हो जाऊं तो मुझे टोकरी में रख लेना टोकरी को सर पे रख लेना और मुझे नंद के यहां छोड़ आना यशोदा जी के पास और वहां योग माया प्रकट हुई है उसे ले आना वसुदेव ने कहा नारायण ऐसा करूंगा और कहा अब भगवान लोभ हो गए अ ईश्वर के दर्शन हम सबको होते हैं और वो कोई दंभ का विषय नहीं है समझी मेरे को सपने में दर्शन हुए अब आप ऐठ गए तो वो पुण्य भी गया ना वो सबको दर्शन देते हैं जगाने के लिए कि जब मैं अतिशय निर्मल तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारे हर सांस जीवन के हर क्षण के लिए तुम्हारा योगदान कर रहा हूं तो तुम अपने निमित्त धर्म में विचलित होकर पाप का सहारा झूठ का फरेब का भेदभाव का क्यों लेते हो तो तू सीधा सीधा मेरा निमित्त होकर मेरा ही रूप बनके बाहर क्यों नहीं जीता उतना ही निर्मल होकर के तुझे तो भय किस बात का है तेरी हर सांस मैं हूँ तेरी प्रत्येक धड़कन में हूं तेरे भोजन को जूठन को रक्त में बदलने वाला भी मैं हूं और मट्टी से तेरा अन्न लाने वाला भी मैं हूं तो खाली एक निमित्त धर्म भी नहीं जी पाता पूरी ईमानदारी से तो इससे बड़ा कायर भीरु और कौन सा जन्म जीवन होगा सोचो विचार करो ऐठते हो कि मैंने इतने पाठ कर लिए मैंने इतनी पूजा कर ली मैं पूछता हूं एक क्षण भी भक्ति का रहा तुम्हारे पास कि जब वो होता और तुम होते और अंतर मन में बस तुम दो होते और कोई ना होता नहीं क्या जरूरत है हमें किसी को ठगने की पाप करने की क्या हम अजर अमर हैं क्या कल हम मरेंगे नहीं और क्या आज भी वो ना हो तो हम मरे हुए नहीं हैं और जब हम मरे हुए हैं तो इस सब का क्या मतलब जो हम बटोर लाए हम नहीं सोचते हैं कंस भी नहीं सोचता है और जब कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी का बेटा तेरा वध करेगा तो उन बेटों का वध करने चला है क्या बात है बदला एक असुर मनोवृद्धि है अच्छा भाई अगर आप कहते हो बदला अच्छी बात है तो मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं फिर आप मुझे बताओ एक आदमी को एक पागल कुत्ते ने काट लिया ध्यान से सुनो मेरी बात एक आदमी को एक पागल कुत्ते ने काट लिया वो आदमी भी बदला लेने के लिए उस कुत्ते को काटे तो कैसा लगेगा बोलो कैसा लगेगा बदला इसी और सुबह से शाम तक बदलेबाजी करते हो इस तस्वीर को सामने रखना तो शायद कुछ धुल जाओ है बदला तो हम जरूर लेंगे तो, है? तो तुम उससे भी निकृष्ट हो जो तुम्हारे साथ बुरा कर गया हा? बदला ऐसा ही है जैसे आदमी जाके पागल कुत्ते को काटे याद रखना इस बात और जिंदगी में अपनों से भी बदलेबाजी करते हो परायों से भी करते हर एक से करते हो वो कहते हो कि पागल कुत् नहीं हो अरे भाई पागल कुत्ते को अगर आदमी काटेगा तो आदमी महापागल हुआ कि नहीं तो कौन सी जिंदगी जीते हो ना बदला जो जाने विधाता हम अपना धर्म करेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे अगर कंस असुर ना होता असुर मनोवृत्तियों में लिप्त होकर असुर ना बन गया होता वो बालपन का अतिशय मनोरम बालक है और बालपन में मेरा मन भी अतिशय मनोरम बालक है लेकिन जैसे जैसे असुर वृत्तियां भौतिकताओं में फंसता गया मेरा मन भी असुर कंस बन गया मेरी कहानी और मैं पढ़ रहा प्रभु की लीला में और आश्चर्य है कि मेरे समझ में नहीं आती है क्या बात है वो युग थे जब इन लीला कथाओं में हर बालक जब ऋषि उसको उसकी का इस कहानी में उसका स्वरूप पढ़ाते थे तो वो सदा सदा के लिए निर्मल हो जाते थे और आज हमको ये कथाएं समझ में नहीं आती हैं क्यों क्योंकि तो आगे फिर पेट भर पाप करने हैं ना तो ये कथा को क्या कहा रखेंगे यही बात है क्या भगवान तो अंतर ध्यान हो गए अब वसुदेव जी बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अरे नारायण ये आपने क्या किया आप तो धड़ से चले गए दर्शन दिया बताया और आप चले गए आपने ये हथकड़िया बेड़िया नहीं देखी क्या मेरी ये बंद ताले नहीं देखे इस जेल के और बाहर जो पहरेदार खड़े हैं वो नहीं देखे आपने कह दिया कि मुझे नंदकी यहां छोड़ाना कैसे छोड़ाऊंगा अरे पहले हथकड़ी बेड़ी हटाए होते हम आप लोग भी तो कहते हो स्वामी जी ये ये मुसीबतें हट जाएं तो फिर पूजा पाठ करें तब सत्संग में आए अरे भाई तू सत्संग नहीं जा रहा है इसीलिए तो मुसीबतें आई हैं और अब मुसीबतें हटे तो सत्संग में जाएं तो तू जाएगा कैसे और सत्संग में भी बैठे बैठे मुसीबतें तो याद करेगा सत्संग तेरे पल्ले पड़ेगा क्या बोलो पापी मन सत्संग भी नहीं लेता है और जो अपने अंतर से नहीं जुड़ता है वो कभी नहीं सुधरता है कभी कभी नहीं सुधरता है इसीलिए गुरुकुल में मैं बचपन में ही गुरुकुल में पहली शिक्षा में उसको उसके अंतर मन के साथ बांधता हूं कि ये कभी मैला ना हो कभी कोई इसे मैला ना कर सके अब वसुदेव जी बहुत दुखी है आप भी तो कहते हो स्वामी जी ये काम हो जाए ये ब्याह हो जाए ये फलाना हो जाए तो फिर अपना भगवान की सेवा में लग जाए ये कभी नहीं होगा और तू सेवा में कभी नहीं लग पाएगा तुम ईश्वर पे एहसान लादने के लिए भक्ति करते हुए लोभ कमाने के लिए तुम क्या जानो कि वो कमनीय है वो अतिशय मनोरम जो मेरे भीतर बैठा मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण बना है उसके साथ ये संबंध तो बहुत मैले गंदे और घिनोने हैं अरे उसके साथ तो मेरा एक ही नाता है कि मैं उसमें मिल जाऊं अंश अंशी में समाए और सब सागर सागर लहरा है दो तो नहीं उससे अलग हटके एक दुकान एक मकान एक घर एक रास्ती बनाना चाहता हूं मिलना नहीं चाहता उसी से उत्पन्न हूं उसी के कारण हूं उसी का बनाया हूं और उसे मिलना नहीं चाहता हूं ईश्वर ध्रुव नहीं तो क्या है ये ये तो हरि का ध्रुव है ना हरिध्रोव ही है हम हम उससे लेना तो चाहते हैं उसमें मिलना नहीं चाहते हैं हम उससे सत्ता तो चाहते हैं सत्ता को भोगना भी चाहते हैं लेकिन उसके नहीं होना चाहते उसे सिर्फ ठगना चाहते हैं ये विश्वासघात नहीं है मेरा मेरी ही अंतरात्मा से तो फिर क्या है यदि कंस असुर ना होता और ये आकाशवाणी होती तुरंत कंस कहता जल्दी से अमार आत्मा से जुड़ जा भाई है अभी जो कहा शेनो न भी तो अतरो न जासी कि लिपट जा अपनी अंतर आत्मा से फिर मौत का बाज भी क्या कर लेगा वो नहीं वो तो उसके बच्चों को मारने जा रहा है कि जिससे कहीं वो न मारा जा सके और यही जीवन भर हमने किया हमारे मन कंस ने किया और हम उसको थप थप थपाते रहे बधाइयां देते रहे अपने मन को वाह क्या किया तुमने गर्ग व्यक्ति तो फिर तू ही चलाता है भैया दुनिया तो तेरे ही चलाए चलती गोपाल के नहीं आजकल तो गोपाल का एक नया प्रयोग है हम वहाँ नागपुर में बैठे थे तो दुकानदारों उन, ने आपस में पूछा भाई फलाना सौदा बोले गोपाल बोले वो बोले वो भी गोपाला तो हमने उनसे पूछा ये क्या गोपाला क्या बोले जी नंबर दो नंबर तीन भगवान का नाम भी नंबर दो नंबर तीन में इस्तेमाल होता है आज इस देश में और वैसे वो समाज के बड़े प्रतिष्ठित भक्त होते हैं लाला लोग हमारे तो गोपाला कह दिया तो बोले इनकम टैक्स वाले के पल्ले नहीं पड़ता इससे हाँ ये भी होता है अब बड़े दुखी हैं कि ये हुआ होता वो हुआ होता वो हुआ होता तो नारायण में आपको ले जाता और तभी भगवान प्रकट हो अब तो गिगी बन गई वसुदेव जी की आपकी भी तो और तब उनका विवेक जागा भगवान वसुदेव तो देवता हैं लीला करके हमको हमारा रूप दिखा रहे ना कि हम उनमें कोई कमियां ढूंढे हम अपनी कमियां खोजें और धुल जाए तो कहा वसुदेव ये क्यों और कैसे में तू काहे फंसा है अरे वो सर्वस्व है उसके बिना यहां कुछ भी नहीं है जो प्रभु ने कहा है तू उतना तो तु कर तुम्हों ने हथकड़ी लगी हाथों से अबोध शिशु को उठा के टोकरी में रखा वसुदेव जी ने और टोकरी को उठाकर सर में रखा तो क्या हुआ अपने आप हथकड़ियां खुल गई बेड़ियां भी अलग पड़ी थी हैरत में है वसुधी अरे ये क्या हो गया कमाल बाहर फाटक खुले हुए हैं और पहरेदार सोए हुए हैं अपने आप दड़ाम दड़ाम गिरे और सब सो रहे हैं खराठे ले रहे अब यहां इस चित्र को थोड़ा सा हम रोकेंगे आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि जब साक्षात महाविष्णु चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए सुदर्शन चक्रधारी भगवान प्रकट हुए तो क्या वसुदेव की हथकड़ी और बेड़ी खुली थी बोलो लेकिन जब बच्चे को उठा करके टोकरी में रखा नवजात शिशु को और उसको उठा के जो सर पे रखा तो क्या हुआ सब खुल मैं नहीं समझे अरे भगवान तुमको इस लीला कथा में तुम्हारी आंखें खोल रहे हैं कि खोल के आंख देख ये क्या फूटी आंख की जिंदगी जीते कि जब साक्षात वसुदेव के सामने मैं प्रकट हुआ और उसकी कोई हथकड़ी बेड़ी नहीं खुली तो तेरा मंदिर में आके फूल चढ़ा करके जय जय गा के भाग जाने से कौन सी हथकड़ी और बेड़ी तेरी खुल जाती उम्र सारी गवा दी और तत्व नहीं पढ़ा और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं लीला में राम भी कह रहे हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है वही जानता है ये सनातन धर्म है ये तत्व प्रधान है क्यों क्योंकि तेरा सत्य तेरे भीतर है और मैं कथाओं से तुझे पढ़ा रहा हूं ये कोई कबाइली स्कूल ऑफ थाट नहीं है इसे समझो कि तेरी भी हथकड़ी और बेड़ी खुल जाती जो तू उस भगवान के जहाँ दर्शन करने गया उस बाल छवि को उठाकर इस सिरूपी टोकरी में रख लेता तो तेरे कोई हथकड़ी और बेड़ी नहीं थी जैसे वसुदेव की खुली थी तेरी भी नहीं है तेरी भी खुली है लेकिन सिर रूपी टोकरी में तुमने भरा है मैं मेरा ईर्षा देश लोभ मोह कपट झूठ फरेब अब इसमें गोविंद के लिए कोई जगह है क्या गांव के बाहर पड़ा घूरा इतना गंदा मैला नहीं है जितना तुमने अपनी खोपड़ी में भर रखी है मैल जिसे भगवान का सुंदर मनोरम धाम होना था वो कूड़ेदान बना हुआ है घूरा बना हुआ है और यहां लीला करके दिखा रहे हैं भगवान कि मैं साक्षात प्रकट होकर के भी किसी की हथकड़ी बेड़ी नहीं खोलता ना मैं नहीं खोलता ये तुम्हें मुझको अपने भीतर मानना होगा बिठाना होगा फिर ना कोई हथकड़ी होगी और ना बेड़ी होगी डरते किससे हो क्या खो जाएगा और डरो तो तब कि किसी और का खोया ना हो अरे खो तो सारा संसार जाएगा ये शरीर भी छूट जाएगा तो फिर डरते क्यों भय किसका है तुमको क्यों भय भीत हो तुम क्या अमर हो अथवा और कोई है जो अमर है तो फिर पगलाते क्यों कभी पूछा अपने से कह इतने कपट रखकर ईश्वर को नकार कर अगला जन्म क्या पाओगे तुम कहा जाओगे तुम और ये सारे कपट रख कर के तुम सदा त्रस्त जिए हो दुखी जिए हो भयभीत जिए हो आतंकित जिए हो तनाव में जिए हो और सारे शरीर के रोग बता रहे हैं कि किस बुरी तरह से इन्हीं विषयों में फंस के तुमने अपने को तोड़ भी डाला है तो क्या पाए हो तुम तो? कभी पूछा अपने आप से? उसमें कोई स्याणा पंथा या महामूर्खता थी दुनिया की निंदा करते थे और अपना घूरा दिखा नहीं तुम। कि कितनी गंदगी का ढेर बने हुए थे कहा कि मुझको मेरे दर्शन को आ और इस रूप को इस रूपी टोकरी में बिठा ले तो हथकड़ी और बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी मंदिर इतना बड़ा कल्याण कर देगा और खाली दर्शन करके फूल फेंक करके और ईश्वर को धारण नहीं करेगा जो वो क्या पाएगा वो से कुछ नहीं मिलने वाला इस सिर रूपी टोकरी में इस कृष्ण रूपी मनोरम विचार को अंतिम रूप से बिठा लो फिर न कोई हथकड़ी है न बेड़ी है भक्ति भक्ति क्यों गा रहे हो भक्ति तो विषयों की करते हो सत्संग में आने को फुर्सत नहीं है फलाना काम जो है मतलब विषयांत जगत सब कुछ है वहां से फुर्सत मिले तो सत्संग करें तो ईश्वर तुम्हारे पैर की जूती के नीचे हुआ कि नहीं अपने से पूछो बाकी सारे काम जरूरी हैं सत्संग फुर्सत होगी तो करेंगे तो तुमने प्रभु को अपने जीवन में कौन सा स्थान दे रखा और इस सिर रूपी टोकरी में तुमने क्या बिठाया हुआ है और इस टोकरी में जगह है कन्हैया के लिए एक बात बताओ एक सवाल पूछता हूं आपसे बहुत बढ़िया हाँ आपने सामान बनाया है भगवान को भोग लगाने के लिए और गंदी संदी सड़ी हुई मैली थाली उठाए के और उसी में सब सामान रखकर क्या आप भगवान की आरती पूजन कर पाओगे बोलो बोलो नहीं कर पाओगे तो ये क्यों भूल जाते हो कि यहां मूर्ति है और साक्षात भीतर बैठा है तो गंदे विचारों से कुछ आचरण से सड़ी हुई सोच के साथ क्या साक्षात की आरती कौन सी भक्ति से कर पाओगे बोलो क्या कोई मंदिर में गंदगी करता है बेटा बोलो बोलो अगर तुम कहते हो कि तुम भक्त हो और अगर तुम कहते हो कि तुमने सिर रूपी टोकरी में मन मंदिर में कृष्ण को बिठाया है तो मैं पूछता हूं फिर वहां महिला झूठ का कपट का भेदभाव का कुत्सित विचारों का गंदे आचरण का फरेब का तुमने कैसे गिराया है क्या कोई मंदिर में बिष्ठा करेगा जहां मूर्त लगी है वहां हिम्मत नहीं तुम्हें और जहां साक्षात को बिठाए हो वहां यही सब करते हो और तराजू लेके दुनिया तौलते? अरे मरना है सबको सत्य का सामना हम सबको करना पड़ेगा हम धोखा किसे दे रहे हैं अपने को अपने भविष्य को ही तो लीला के इस अमृत को देखो जो भगवान इस कथा में इस लीला में नाटक में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में और वो पढ़ जाएंगे लेकिन क्या आप लोग भी पढ़ पाएंगे आप इतनी मैल इतने कीच को मन में रख के क्या गोविंद को विराज पाएंगे आप बोलो